चाहिए ना चाहे ये वेश तो इसीलिए है कि ये स्वांग ना बिगड़ जाए हम जो बने हैं उसकी मर्यादा में रहें और यही बने को बना के रहें इसीलिए जनकपुर वालों ने कहा क्या नहीं हम नहीं लेंगे ये उनकी मर्यादा है कि नहीं लेंगे पर यह अयोध्या वालों की मर्यादा इसीलिए जनकपुर वालों ने कहा क्या नहीं हम नहीं लेंगे ये उनकी मर्यादा है कि नहीं लेंगे पर ये अयोध्या बेचारा लेना भी चाहता तो कई लोग मना ही कर देते पहले से ही ये ऐसे हुआ जैसे कोई किसी के यहां जाए तो भोजन तो आप करके आए हो गए किया हो तो कर लो पहले ही। वो लेंगे ही नहीं बोले मतलब देना नहीं है पर अयोध्या वालों ने दिया पर जनकपुर वालों ने नहीं लिया यह अपनी अपनी मर्यादा है अच्छा आगे देखो राम जी की बरात आई जनकपुर ठहर गए जनवासी में गुरु जी के संग है श्री राम जी पर गुरु जी से कह नहीं रहे हैं कि पिताजी आ गए इतने दिन हो गए अब यह मर्यादा है गुरुदेव के संग है सकुचन कही सकत गुरु पाही लेकिन पितु दर्शन लालच मनवाही पिताजी के दर्शन की कामना तो है इच्छा तो है बड़ी जोरदार इच्छा है कि जल्दी चले पिताजी से मिले पिताजी से मिले लेकिन इस कामना के कारण श्री राम मर्यादा भंग नहीं करते अनियंत्रित नहीं होते कहीं न सकत गुरु पाही गुरुजी से नहीं कहें गुरुजी खुद समझेंगे और गुरुजी जी यही देख रहे थे और जो राम जी ने कुछ नहीं कहा तो गुरुजी के नेत्र सजल हो गए विश्वामित्र विनय बड़ी देखी कहा राम तुम सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम हो विनम्रता की मूर्ति हो आ गए विवाह में कई घटनाएं घटी यहां मर्यादा की बात राम जी के विवाह में पंगति हो रही थी समय सुहावन गारी समय सुहाव गारी बिराज सुहावन सतराव सुनि सहित समा सुहावन सुहावन सुहाबन राम जी के विवाह में पंक्ति हुई यहां भी एक बात सुन लो लोक मर्यादा का भी कितना ध्यान रखा गया राम जी के विवाह में भोजन मालूम क्या कराया गया सुपोदन सुरभि सर्प सुंदर स्वाद पुनी सूप ओदन सुरभि सरपी सूप का अर्थ है दाल सूप माने दाल ये आजकल वाला सूप नहीं सूप माने दाल अच्छा ओदन माने चावल और सुरभि सरपी माने गाय का घी गौघ्रत यह भोजन कराया गया विवाह में पंक्ति में अजय बोलो यह विवाह का भोजन है अगर पता लग जाए कि विवाह में यही मिलेगा तो कितनी बार तो कहें घर ही अच्छे हैं से तो। हमारे साथ कई सज्जन रहते हैं कभी खिचड़ी मिल जाए जलपान में उनसे तो कहें खिचड़ी चलेगी गरी महाराज क्या मरी है क्या अब विवाह में आए तो दाल चावल खाने आए पर यह लोक मर्यादा है लोक मर्यादा क्या कि आज दो परिवार मिल रहे दो जीवन मिल रहे मिलन के मधुर माहौल में भोजन ऐसा कराया जाए जो मिला के पाया जाता जो मिलते हो दाल चावल मिलते हैं मिले दाल से दिल खिले चावल से शुभ चित्त और घृत से हो इस स्निग्धता यह जीवनार निमित्त और इसका भाव है कि दाल और चावल मिलाकर इसका है कि सुख दुख में ऐसा मन मिला रहेगा गृत माने सुगंधि ताकि स्नेह की सुगंधि सदा बनी रहे परिस्थितियां तो बदलेंगे लेकिन यह कैसे ही हो चलो घृत से हो स्निग्धता यह जीवनार निमित ताकि मन मिले रहे यह लोक मर्यादा है लोक रीति है एक महात्मा कह रहे थे कि जब ऐसा होता था तो वैसा होता था अब वैसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता जब भोजन ऐसे रहे मिलत रहे प्रिय गोत और पूड़ी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत पूड़ी कचौड़ी में तोड़ा तोड़ी से ही शुरू है तो किसी की तो रिश्तेदारी वहीं टूट जाती है किसी की कुछ दिन बाद टूट जाती है शुरुआत ही तोड़ा तोड़ी से लोक मर्यादा का भी कितना ध्यान रखा गया अजा विवाह में गाली गाई जा रही छयलवा को दहीों में चुनी चुन गा दही में चुन चुन गुन चुन, चुन गा कहीं हो मैं चुन चुन दही हो मैं चुन गीत गाए जा रहे गालियां गाए जा रहे। रही विवाह में आज भी लोग जाते हैं अब तो वैसी परंपरा नहीं रही लेकिन फिर भी गालियां सुनने को मिलती हैं, गीत के रूप में। और गालियां सुनकर भी हम लोग मुस्कुराते हैं यह तो ठीक पर यहां तो विचित्र घटना घटी समय सुहावनी गारी बिराजा हंसत राव सुन सहित समाजा महाराज दशरथ ठहाका लगा के हंसे और सारा समाज हंसने लगा आप कहेंगे ये मर्यादा पुरुषोत्तम के पिताजी हैं यह मर्यादा है? यह मर्यादा अरे विवाह में व्यंग गीत सुनने को मिलते कोई मुस्कुरा ले अलग बात है लेकिन ठहाका लगा के कोई हंस है और दशरथ जी हंसे तो से सब हंसने लगे किसी ने कहा यही मर्यादा है इन सबकी हंसत राहत समाजा क्या अवधवासियों को शिष्टाचार का बोध नहीं एक भक्त ने उत्तर दिया कि नहीं बात दूसरी थी क्या बोले राम जी ने यहां एक मर्यादा की स्थापना की क्या कि ये पुरानी परंपरा तो है लेकिन मर्यादा के अनुरूप नहीं है पिताजी पास में बैठे हैं और दूल्हा रूप में हम बैठे हैं और इन मिथिलानियों के मन में जो आ रहा है सो गा रही है कह रही है गाली दे रही है तो राम जी को लगा कि मर्यादा के विरुद्ध हो रहा है तो क्या करे बोले ऐसा खेल कर दो ये बंद ही हो जाए बंद कैसे होगा तो राम जी ने एक काम किया आज की बात सुनो सजनी मड़वा में भयो एक कौतु को भारी जैवन बैठे बराती सबे तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी तो राम जी ने मन में संकल्प किया कि बंद हो जाए तो जैसे ही आया कि मर्यादा के विरुद्ध हो रहा है ठीक है परंपरा तो है लेकिन काहे। जैसे ही राम जी के मन में यह संकल्प आया और गारी गाने वाली देवियों ने राम जी की ओर देखा तो राम को रूप निहारत ही मोह गईं सब गावनहारी, भूल गईं अवधेश को नाम सुदैन लगी मिथिलेश को गाने दशरथ जी का नाम तो भूल गई गाली देने लगी जनक जी को तब गोस्वामी जी लिखते हैं समय सुहाव ने, ने राजा, समय सुहाव हंसत राव सुनि सहत समाजा समय सुहावन कारहावन सुहावन भी मर्यादा का ध्यान रखा गया एक बात और सुनो राम जी से विवाह में कहा गया कि आप कुछ मांग लो मांग लो राम जी ने कहा कि हमें कुछ नहीं मांगना संबंध ऐसा है सब कुछ अपना है मांगना क्या है नहीं नहीं नेग होता है एक सज्जन कह रहे थे कि राम जी ने बड़ा विचित्र वरदान मांगा बोले एक काम करो क्या हमारी बारात में जितने अविवाहित बालक आए हों सबके विवाह करा दिए जाए इसीलिए उन वरों का चयन हुआ अनुरूप कन्याओं का किसी का विवाह आज किसी का कल किसी का पर। तो राम जी बोले सबके विवाह कर आके चलेंगे इसीलिए जन्मे एक संग सब भाई भोजन सैन केली लरिकाई करण वेद उपबीत विवाहा संग संग सब भय उछाह यह भले ही विनोद की बात लगती है पर श्री राम अपने सुख में सबको सम्मिलित करते हैं यह राम जी का आदर्श अपने सुख में सबको सम्मिलित करते हैं और हम लोग अपने दुख में सबको सम्मिलित करते हैं दुख आ जाए फिर देखो तुम्हें पता है हमारे साथ क्या हुआ फिर दूसरे शहर भर को पता तुम्हें पता नहीं क्या हुआ हमारे साथ में। फिर तीसरे तो को अगर घाटा हो जाए तो सबको बताते चले और रुपया पैसा चुपचाप पड़ा मिल जाए तो बताएंगे कितना मिल गया हमें कोई कहे आज अरे नहीं कुछ नहीं कहां है ही नहीं कुछ नहीं है अरे सब ऐसे ही है और दुख आ जा एक महात्मा कहते थे कि सुख और दुख में एक काम करना चाहिए एक बांट दो एक बांट लो अगर सुख आए तो बांट दो और दूसरे का दुख बांट लो यही मानवता है यही मान्या राम जी ने सबका साथ दिया एक और दूसरी बात सुनो एक भक्त है भोजपुरी बोली में बड़ी ललित रचनाएं हैं उनकी उन्हीं का गीत है सखियां कह रही थी ललन तनी को मुंह जूठी आवा ललन तनी को बाबूजी बबुआ जी हम साधा जूठे थोड़ा मुंह जूठा कर ले मतलब कुछ ग्रहण कर ले एक सखी बोली कि ये राम जी ने कहा कि इच्छा नहीं नहीं कुछ खाने की इच्छा नहीं दूसरी सखी बोली आपकी इच्छा नहीं हमारी इच्छा है हमारी इच्छा से सही लेना नहीं एक सखी ने कहा कि मानू मालूम क्यों नहीं खा रहे हैं? क्यों बोले जब ये घर से चले होंगे तो इनकी माई ने सिखाकर भेजा होगा शिष्टाचार कोई खाने के लिए कहे तो थोड़ा बहुत तो मना करना है। ये नहीं कि आया और सोरू हाँ। कई लोग बड़े विचित्र होते एक आदमी गया हाँ। किसी के घर तो पूछा चाय लेंगे कि दूध तो बोले जब तक चाय बने तब तक दूध ले अरे भगवान ऐसे अमर्यादित लोग एक के घर मेहमान आ गया जाए नहीं और बिचारा गृह स्वामी संकोचवश न कहे उसने कहा अपनी पत्नी से कि मेहमान जा नहीं रहा और मर्यादा की वजह से हम कुछ कह नहीं पा रहे क्या करें मेहमानों को भी तो मर्यादा में रहना चाहिए हिसाब लगा ले कि कितना रुकना है जा नहीं पत्नी से का उपाय बताओ पत्नी बोली और करो स्वागत को जाएगा वो सब सुख सुविधा है उसे तो बोली ये तो मर्यादा है कि आए हुए अतिथि की वो सेवा भक्ति करें अब तुम उपाय बताओ पत्नी बोली उपाय तो है लेकिन तुम करो तो ना बताओ का मर्ज तीन उपाय एक बुखार जुखाम और मेहमान तीन ना जा रहे हो लंघन दे दो भोजन ना दे भोजन ना मिले तो जो जुकाम चला जाए भोजन ना मिले तो बुखार चला जाए भोजन ना मिले तो मेहमान चला जाए तो का ऐसा होता कहीं हम लोग भोजन बनाए और मेहमान को ना खिलाए बोले बनाओ ही नहीं तो भोजन क्यों ना बने बोले झगड़ा कर लो बोले झगड़ा हमें होते नहीं बोले झूठा ही कर लो तो पति ने झूठा क्रोध करते हुए डांटते हुए कहा बहुत मारा बहुत व्यवहार ठीक नहीं है और ऐसा नहीं है और मारूंगा मैं तुम्हें पिटाई करूंगा पत्नी बोली जब देखो तुम हमसे ही कहते रहते हो और हम कोई डांटते रहते हो मैं भोजन ना बनाऊं तो पता लगे आज बनाऊंगी नहीं ताकि वो मेहमान सुन ले पति बोला माता बना क्या मैं भूख से मरे जाऊंगा कई दिन रह सकता हूं मैं भूखा मेहमान ने सुना कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो अपन का अपना थैला उठाया पति देख रहा था कि मेहमान गया पति ने पत्नी से कहा कि काय को रो रही हो हमने कोई सच्चा डांटा था हमने तो झूठा डांटा था तो पत्नी तुरंत चुप हो गई बोले मैं कोई सच्ची रो रही हूं मैं भी तो झूठे ही रो रही और दोनों खुश हो ही रहे थे इतने में मेहमान फिर दाखिल हुए हम कोई सच्चे गए थे हम भी तो झूठे ही गए थे तो हम भी झूठे ही गए तो कम से कम हिसाब तो रखे तो सखियां राम जी के लिए कह रही माँ सिख नस कि बेटा हा लो कहे कोई तब तू खई हा तू जनी खई हा कोई कितना भी कहे थोड़ा शिष्टाचार रखना गंभीर था थोड़ा बहुत <laughs> कर दिए लस कौरे अब उठा वन तनिको मुंह जुठिया एक सखी बोली वही तो हो गया आप तो शुरू करो हाँ। राम जी फिर भी नहीं माने तो सखिया बोली सखी तो बड़ा अत्याचार फूकट के राखा जा आपन दुलार बबुआ के नेग होला राजा के बुलावा मुंह जुटिया वलन तनिको दूला राजा का नेग होता है राजा साहब को बुलाओ एक सखी बोली राजा की क्या जरूरत ये मांगे तो इन्हें क्या चाहिए राजा बिना यही जा कौन अकाज राजा सहित बबुए के सब राज का चाही इनका से तनिक अब बोलो इन्हें क्या चाहिए कहलाओ तो इनसे अब राम जी ने मांगा क्या आह मर्यादित जीवन का ऐसा आदर्श अनियत्र दुर्लभ है सुनत प्रभु जी के नैन भरिया प्रेम के आंसू आ गए आंखों क्या हुआ क्या हुआ लाल जी क्या बात राम जी बोले आप लोग बार बार कह रही मांग लो मांग लो तो मुझे एक ही एक ही मेरी मांग है क्या सुनत प्रभु जी के नैन भर आए अवध में मैया निज हाथ से खिलाए माता कौशल्या अपने हाथ से खिलाती थी मुझे अच्छा तो अब क्या चाहते हो बोले बस और कोई मांग नहीं जैसे मेरे लिए माता कौशल्या है वैसे ही माता सुनैना है इसलिए मैया सुनैना ललन तनी, तनी को इस भजन में भाव यह है कौशल्या जी की तरह ही राम जी सुनैना माता को देखते है सुनत सुनैना खियावन लागी रुकेगा हाथ प्रेम अनुरागी सखी कह रानी जी होश में आव ललन धनी आव ललन धनिको मर्यादा कुछ नहीं मांगा राम जी ने और आप रामायण की कथा कह सुनकर खैर यहां वालों की तो बात हम नहीं कह रहे और बाहर वालों की बात देखो आज मांग एक कवि ने तो हास्य के ढंग से कह ही दिया दामाद के बारे में बोले कितना भी दे डालिए तृप्त ना हो यह शख्स कितना भी दे डालिए तृप्त ना हो यह शख्स तो फिर ये दामाद है अथवा लेटर बक्स ले, अथवा लेटर बक्स योजना अजब निकाली और नित डालते रहो किंतु खाली का खाली और एक राम जी है जो सास को माता कौशल्या के भाव से देख रहे हैं और आज के दमाक तो सास को जो सुख से सांस न लेने दे राम जी का आदर्श अच्छा देखो राम जी का विवाह हुआ तो देवता आए ब्राह्मणों के वेश में और राम जी उन देवताओं को देखकर प्रणाम कर लेते औरों को देवता नहीं दिख रहे पर राम जी पहचान गए कि देवता ही आए हैं तो उनको प्रणाम करते ये देवताओं की मर्यादा ब्राह्मणों की मर्यादा संतों की मर्यादा ससुराल में प्रेम की मर्यादा इसके आदर्श हैं श्री राम और ये तो पूरा परिवार ही अद्भुत जनक जी ने बहुत दहेज देना चाह दिया नशरथ जी ने नहीं लिया एक दे रहा है दूसरा नहीं ले रहा है आज एक दे नहीं पा रहा दूसरा प्राण लिए ले रहा है दो। दो। एक बार एक सज्जन हमें मिले हमने यहां आप कहा बोले हमारे बेटे की ससुराल है हमारे समझी रहते हैं तो हमने कहा समझी शब्द का अर्थ जानते हो सब so, बोले नहीं हमें का फिर क्यों समझी बन गए जब अर्थ नहीं जानते बोले समझी शब्द के अर्थ से हमें क्या लेना देना हम तो अर्थ के लिए समझी बने थे दशरथ जी ने कुछ नहीं लिया कोई मांग नहीं दशरथ जी की ओर से कोई मांग नहीं और जनक जी ने अपनी सामर्थ्य से कोई कमी नहीं रखी यह होना चाहिए और इसीलिए मर्यादा समाज में आवे यह राम जी का आदर्श चरित्र है ज्योतिषियों ने शुभ मुहूर्त निकाला राम जी उसकी भी मर्यादा करते हैं ब्रह्मा जी ने जो लग्न पत्रिका भेजी कहा ज्योतिषी आई विधाता इसका अर्थ क्या ज्योतिषी सच्चे हैं जनकपुर के क्यों बोलो जिसकी जिनकी बताई हुई तिथि मुहूर्त विधि विधि से मिल जाए ऊपर वाले से मिलती हो ऊपर वाले से जिसका फलादेश मिलता हो वही ज्योतिषी सच्चा है नीचे वाले तो बहुत मिलते हैं ज्योतिष विश्वसनीय है पर विश्वसनी ज्योतिषियों कोई भरोसा हम काय को कहेंगे नहीं आपने तो कई बार अनुभव किया ही होगा अच्छा हम लोगों को रोज मिलते हैं ऐसे लोग रेलगाड़ी में हम एक बार यात्रा कर रहे थे तो दो तीन तरह के लोग मिलते हैं हम लोगों को कुछ लोग तो देखकर हंसेंगे हसे, उपहास के भाव से <laughs> बगलवाल देखो बाबा जी जा रहे दूसरा कहे आजकल इन्ही के ठाट हैं बड़ा मजा है दूसरा बोले कुछ करना ना धरना मुफत का खान तब तक उन्हीं में से कोई कहेगा धरती के बाहर निठल्ले आलसी अकर्मण दे दो दे दो मांगने वाले दूसरा बोले ऐसे मत मतके बड़े ठाट हैं आजकल इनके और उन्हीं में से एक बगल वाले से कहेगा चला जा तू भी बन जा चेला मौज करेगा, चला जा इनके साथ जा और फिर कहीं देगा बाबा ले जा उसे हम लोग रोज सुनते हैं उन उन्हें भी आदत पड़ गई हमें भी है रोज़, समझ लेते हैं कि ये कहने वाला है अच्छा एक इस तरह के लोग होते दूसरे तरह के लोग अलग होते कहे नहीं महात्मा है ऐसे नहीं वो आएगा बड़ी श्रद्धा से चरण छूर्ण तो हमें लगता है कि ये कोई संस्कारी है सत्संग करेगा जी वो वो सत्संगी वो भी नहीं है श्रद्धालु तो है प्रणाम करेगा और महाराज कहां से और इधर और महाराज कुछ जानते हो अब ये दूसरी मुसीबत भैया भगवान का नाम राम अरे ये तो ठीक है ये तो ठीक है ही जानने से हमारा मतलब दूसरा क्या इसमें हाँ इसमें बता तो सचमुच हम नहीं जानते तो हमने कहा कि भैया हम नहीं जानते अरे बोले हम तो बड़ी आशा से आए थे कुछ जानते हो कुछ भी नहीं जानते और वो बड़ा उदास होकर चला मैं आपको सही बात बता रहा हमारे साथ एक विचित्र तरह का आदमी बिना पढ़ा लिखा हम अच्छी तरह जानते हैं पर चालाक बहुत है बोले महाराज आपने क्यों नहीं बता दिया उसका हस्तरेखा देखकर भविष्य हमने कहा हम जानते ही नहीं अरे बोले जानने की क्या जरूरत है हम बता दें तो हमने कहा तुम कैसे बता दो बोले अभियाल बताते बोले आप टोकना नहीं हम नहीं टोकें और सचमुच बो गया सुनो सुनो सुनो महाराज तो बताते नहीं उन्होंने हमें सब बता दिया हम बता दिया। बता <laughs> अब उसने ऐसे उनका हाथ पकड़ा और बड़े गौर से देखे जैसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो पढ़ा बिल्कुल नहीं था ऐसे ऐसे, ऐसे। और ऐसे और उजले में करो जो साफ साफ दिखे ऐसे ऐसे देखकर फिर बोला एक बात बताओ कभी बचपन में गिरे हो चोट लगी है अब इससे पूछो आदमी बचपन में नहीं गिरेगा तो क्या जवान होके गिरेगा छोटा बच्चा लड़खड़ाता है अभी चलना सीख रहा है उछल कूद करता है कभी गिर ही गया होगा अब वो कहेगा ख्याल नहीं आ रहा है और वो बोला कि नहीं ख्याल करो जरूर गिरे हो पक्के में गिरे हो तुम्हारे हाथ में लिखा है तो वो कहेगा गिरे होंगे कई बार नहीं गिरे होंगे नहीं एक बार आप बहुत तगड़े गिरे थे बहुत जोर तो उसको खुद ही याद आलहा हाँ एक बार गिरे थे हाँ वो हाँ वो, वो, उसी की कह रहे हैं उसी की अच्छा खैर गिरे होंगे आगे की बताओ आगे क्या हमारा अभी कैसा समय चल रहा हाँ चल समय तो ठीक है एक बात है क्या पैसा आता है ठहरता नहीं है बोलो इसमें क्या ज्योतिष पढ़ने की जरूरत है अर्थ प्रधान युग है जब सारे काम अर्थ के अधीन है तो रुकेगा कहां किसी के पास नहीं रुकता तो वही कह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे यही हालत है रुकता ही नहीं है आता तो है रुकता नहीं